अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के प्रथम खंड के अष्टम मंत्र की मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं जो पराविद्या विद्या से अधिगम्यमान ब्रह्म है उसे षष्ट मंत्र में बताया गया था कि भूत यौनी है कारण है जगत का जगत कारणत्व तो उपपन्न करने के लिए सप्तम मंत्र में दृष्टांत बताए मकड़ी जैसे जाले को सहायकांत निरपेक्ष ही निष्पन्न करती है ऐसे ब्रह्म भी सहायकांतर निरपेक्ष जगत का निष्पादन करता है जैसे ये जो तीन दृष्टांत बताए थे ना मकड़ी का और हा तो पृथ्वी से उत्पन्न हो जाती हैं औषधि वे पृथ्वी के स्वरूप दृष्टान और विलक्षण दृष्टान विलक्षण कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति का चेतन पुरुष से जड़ केशलोमादि का उत्पन्न होना इस प्रकार ये उत्पन्न हो जाते हैं विलक्षण विलक्षण के केशलोमादि जैसे चेतन पुरुष से ऐसे सलक्षण विलक्षण जगत भी उत्पन्न होता है चेतन ब्रह्म से ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है यह युक्ति युक्त है इसे सप्तम मंत्र में दृष्टांत से बताया, ओ, युगपत उत्पन्न होता है या क्रम से उत्पन्न होता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बताया कि युगपत उत्पन्न नहीं होता क्रम से उत्पन्न होता है उक्रम बताने के लिए सप्तम अष्टम मंत्र है तो अष्टम मंत्र में बताया गया कि पहले तो जब सृष्टि का समय आता है तो सृष्टि समय से पूर्व में उत्पत्ति से पूर्व में ये जगत का कारणभूत ब्रह्म फूल जाता है उछन्नता को प्राप्त करता है और यानी ब्रह्म की उपाधिभूत प्रकृति कार्याभिमुख होती है कार्याभिमुख होना है प्रकृति का विषम अवस्था के अभिमुख होना साम्य अवस्थापन्न प्रकृति विषम भावों को ग्रहण करने के लिए तैयारी करती है तो तैयारी करना जैसे शुरू हुआ तो माना जाता है कि उच्छुन्नता को प्राप्त हुआ ब्रह्म की उपाधिभूत अभ्याकृत में उत्सुन्नता आ जाती है उसका आरोप निर्विकार हमेशा न तो उत्सुन न तो अनुत्सुन्न रहने वाला ब्रह्म उसमें आरोपित होता आरोप मात्र है ब्रह्म में और फिर ये जो उत्सुनता भावापन्न ब्रह्म है विषम अवस्था के अभिमुख हुआ तो फिर जैसे फूले हुए बीच से अंकुर निष्पन्न होता है ऐसे अंकुर की तैयारी हो गई तो माया तत्व की अभिव्यक्ति हुई उसे कहा गया ततो अन्नम अभिजा अन्न है अव्याकृत जो माया के रूप में अभिव्यक्त हुआ माया के रूप में परिणत हुआ अव्याकृत यहां अन्न पदार्थ है जैसे अंगूठी पदार्थ होता है आकार विशेष से परिणत हुआ सोना अंगूठी कहलाता है ऐसे माया तत्व के रूप में अभिव्यक्त हुआ अव्याकृत अव्याकृत ने पहले उच्छ अवस्था को धारण कर लिया का मतलब विषम अवस्था अभिमुख हुआ और फिर अब विषम अवस्था को प्राप्त हुआ तो माना जाता है अन्न की उत्पत्ति हुई अन्न अभिजा उत्सुन भावापन्न ब्रह्म से अन्न की यानी शुद्ध प्रधान अवस्था विशेष की अभिव्यक्ति हुई ये भाष्य में भाष्कर भगवान ने अन्न पद की उत्पत्ति करते हुए कहा कि अद्यते इति अन्नम और वो कौन है तो अव्याकृत कौन सा अव्याकृत उछन्नता भाव को प्राप्त हुआ अव्याकृत वह संसारीणाम साधारणम है का मतलब कारणभूत है इसी से कार्य की अभिव्यक्ति होनी है कार्याभिमुख हुए अव्याकृत से इसलिए उसे कहा जाता है संसारी नाम साधारणम तो वो तो अनादि है तो कैसे उत्पन्न हो रहा है ईश्वर की उपाधि है और उपाधि यदि उत्पन्न होगी तो फिर शादी माना जाएगा तो ईश्वर भी शादी होगा इसलिए कहा कि अवस्था अवस्था रूपेण इस रूपेण का अवतरण लिखते हैं टीकाकार ईश्वरत्व महाभूतादि ईश्वर उपाधिभूत मैयात महाभूताेण जीवभ्यारे कथम जायते इति अनादिद्धवात्तिशंक आह इति ब्रह्म में ईश्वरत्व की उपाधि जो माया तत्व हैं जो रूप से सभी प्राणियों के द्वारा अनुभव किया जा रहा है जिस माया तत्व का वह समस्त जगत के प्रति कारण है इसलिए कहा इति सर्वसाधारण ने भी कार्यमात्र के प्रति वह कारण होने पर भी अभी जायते इस उत्पत्ति क्रिया को बताने वाले क्रियापद के कर्ता के रूप में अन्न शब्दित उसी अव्याकृत को माया तत्व को ही कर्ता बताया जा रहा है उत्पत्ति का।, का मतलब उत्पन्न होता है ये बताया जा रहा है तो जगत का कारण है ये तो मान सकते हैं लेकिन वो उत्पन्न होता है ये मानना थोड़ा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है इसलिए कहते कथम जाए थे यानी माया तत्व कथम जाए माया तत्व की उत्पत्ति कैसे होगी अन्नम का अर्थ तो कर दिया अव्याकृत वही माया तत्व है अव्याकृत और वह उत्पन्न कैसे होगा कथम शब्द है आक्षेपार्थम है कहा क्यों नहीं उत्पन्न होगा तो हेतु तो बता रहे हैं अनादि सिद्धत्वाद वो तो कारण होने से अनादित्व अनुरूपे निश्चित है सिद्ध शब्द का अर्थ होता है निश्चित तो सिद्धत्वात का अर्थ है निश्चितत्वात तो अनादि रूप से सिद्ध होने से निश्चित होने से यह उत्पन्न होता है ये आप कैसे कहते हो इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए अन्न पदार्थ जो अव्याकृत बताया था उस अव्याकृत की अभिव्यक्ति जन्म वो अव्याकृत रूपेण नहीं है अपितु व्याचिकीर्षित अवस्था रूप से है वह व्याचिकीर्षित अवस्था है गुणत्रय की विषम अवस्था गुणत्रय की साम्य अवस्था है माया तत्व अव्याकृत और वह कार्यान्मुख हुआ कार्याभिमुख हुआ का अर्थ है कार्य है विषमावस्था तो विषम अवस्था को धारण करने के लिए तैयार हुआ जो साम्य अवस्थापन्न प्रकृति है वह विषम अवस्था को धारण करने के लिए तैयार हो गई तो उच्छुनता को प्राप्त हुई तैयार होना है उसका उच्छुन्नता है अब जिसके लिए तैयार हुई है विषम अवस्था को धारण करने के लिए विषम अवस्था बताई जा रही है तो व्याचिकीर्सित अवस्था शब्द से विषम अवस्था को लेना चीर्षित अवस्था रूपेण अभिजाते कौन अव्यातम जो अव्याकृत हैं, अनादित्वेन रूपेण निश्चित हैं, वह अपने जिस रूप से वो अनादित्वन रूपेण सिद्ध है उसी रूप से उत्पन्न नहीं होता साम्य अवस्थात्वन रूपेण वो अनादि है और विषम अवस्थात्वन रूपेण सादि है तो वह व्याचिकित्सित अवस्था रूप से अभिजायते का अर्थ हुआ कि उसकी जो कार्य अवस्था विषम अवस्था उस रूप से अभिव्यक्त होता है क्योंकि वह अपनी साम्य अवस्था से विषम अवस्था को प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ है ये तो उसका उपचित होना है तो जिसके लिए तैयारी की थी उस रूप से अभिव्यक्ति बताई जा रही है विषम अवस्था रूप से इसलिए कहते हैं कि व्याचिकित्सित अवस्था रूपे न अभिजा अवस्था शब्द से लेना विषम अवस्था गुणत्रय की विषम अवस्था और अनादि सिद्धत अवस्था है अनादि अवस्था है साम्य अवस्था वह उत्पन्न नहीं होती वो कारण ही है अब वो साम्य अवस्था से प्रचुत हो करके विषम अवस्था को धारण कर रहा हाँ हाँ तो यही परिणाम कहलाता है पूर्व अवस्था परित्याग पूर्वक उत्तर अवस्था का ग्रहण ये परिणाम कहलाता है जैसे शरीर का परिणाम है शिशु अवस्था का परित्याग पूर्वक ईवा अवस्था का ग्रहण शिशु अवस्था को त्याग दिया शरीर ने ईवा अवस्था को धारण कर लिया तो माना गया ईवा अवस्था शरीर का परिणाम है ऐसे अव्याकृत तो सावयव होने से परिणामी है उसके अवयव हैं गुणत्रय और ये जो गुणत्रय त्रय की साम, उसकी दो अवस्थाएं है एक गुणत्रय की साम्य अवस्था वो पूर्व अवस्था है और उस पूर्व अवस्था को छोड़ के उत्तर अवस्था है गुणत्रय की विषम अवस्था उसको धारण कर रहा है यही उसका परिणाम है हा हा इसलिए भास्कर भगवान ने व्याचिकित्सित अवस्था रूपे न अभिजाए ये कहा जो अव्याकृत है जिस रूप से उसे अनादि कहा जाता है उस रूप से उत्पन्न नहीं हो रहा है विषम अवस्था रूप से उसे अनादि नहीं कहा जाता साम्य अवस्था रूप से अनादि कहा जाता है वो तो साम्य अवस्था से अब विषम अवस्था को धारण कर रहा है इसलिए अभिजाएते कहा जा रहा है ये कहा कि ईश्वरत्व उपाधिभूतम माया तत्व ईश्वरत्व की उपाधिभूत जो माया तत्व है वह महाभूतादि रूपे न सर्व जीव उपलब्ध थे महाभूतादि उसका कार्य है परिणाम है तो परिणाम रूप से माया तत्व को सभी प्राणी जानते हैं कि ये माया का परिणाम है भूत और भौतिक जगत लेकिन माया तो अनादि है वो कैसे उत्पन्न हो रही है माया का मतलब साम्यावस्था लेना माया तत्व यहाँ माया नहीं कहा जा रहा माया तत्व तत्व कहते कारण को तो माया स्वयं तो कार्य रूपा है और उसका कारण जो साम्यावस्था वो कैसे उत्पन्न होगी अनादि सिद्ध होने से तो भाष्यकार भगवान ने कहा कि हम साम्य अवस्था रूप से उत्पत्ति नहीं बता रहे हैं विषम अवस्था रूप से उत्पत्ति बता रहे हैं इसलिए व्याचिकित्सित अवस्था रूपे न अभिजाय हुआ आगे हैं इस प्रकार ततो अन्नम अभिजायते इसकी व्याख्या हुई मूल में जो अन्न पदार्थ है उसका अर्थ कर दिया भाष्य में भाष्यकर भगवान ने अव्याकृत अन्न पदार्थ अव्याकृत बताया न अब ये अन्न पदार्थ के विषय में यानी अव्याकृत के विषय में सिद्धांती तथा अन्य लोगों में थोड़ा विवाद है अव्याकृत पदार्थ कुछ लोग मानना चाहते हैं भूत सूक्ष्म को तो उनका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है अव्याकृत शब्द का अर्थ भूत सूक्ष्म नहीं होगा ये बताया जा रहा है तो टीका को देखिए कर्मा पूर्व समवायी भूत सूक्ष्म अव्याकृतम के भूत सूक्ष्म एक साथ है एक पद हैपूर्व समुआई भूत इसके साथ भूत शब्द पुराने पुस्तक में छपा है लेकिन वो होना चाहिए भूत सूक्ष्म के साथ भूत सूक्ष्म का विशेषण है कर्मापूर्व समुआई कर्मा जो भूत सूक्ष्म वह अव्याकृत है ऐसा केचित यानी कुछ लोगों का मानना है अभ्याकृत पदार्थ क्या है तो कहते भूत सूक्ष्म कौन सा भूत सूक्ष्म तो कर्मा पूर्व समुवाई भूत सूक्ष्म कर्मा पूर्व इसमें कर्म शब्द से तो लेंगे अनुष्ठित धर्माधर्म को प्राणियों के द्वारा किए गए जो धर्मा धर्म ये है कर्मापूर्व कर्म और अपूर्व है कर्मण अपूर्वम यानी कर्म से उत्पन्न हुआ जो अदृष्ट पुण्या पुण्य जो धर्मा धर्म हुआ उससे धर्माधर्म तो एक रूप है शरीरादि से जब अनुष्ठान करते हैं तो अनुभव में आता है इंद्रियों से शरीरादि का व्यापार रूप धर्माधर्म शास्त्र संमत शरीरादि का व्यापार होता है तो धर्म कहलाता है वह हमें चक्षरादि इंद्रिय से प्रतीत होता है वो उसका स्थूल रूप है और उसका सूक्ष्म रूप है वो कर्म तो यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं चार दिन पांच दिन दस दिन ग्यारह दिन या चार महीना ऐसा और वो पूर्णा होती के बाद में समाप्त हो जाता है लेकिन उसका फल तो तुरंत नहीं मिलता ना और कर्म तो समाप्त तो हुआ यदि उसी समय उसका स्थूल रूप समाप्त तो होने पर भी मानना पड़ेगा जब तक फलोपभोग नहीं होता तब तक उसका सूक्ष्म रूप रहता है वो सूक्ष्म रूप अपूर्व कहलाता है उसे अदृष्ट पुण्या पुण्य और पुण्य पाप भी कहा जाता है अदृष्ट कहा जाता है मीमांसा में अपूर्व कहा जाता है तो कर्मा पूर्व शब्द का अर्थ निकला कर्म का जो सूक्ष्म है वो जब तक अज्ञानी जीवों के द्वारा फलोपभोग नहीं किया जाता तब तक बना रहता है वह अपूर्व नष्ट नहीं होता उसे ही कहा गया ना भुक्तम क्षेत्र कर्म कल्प कोटिशतरपी अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभा शुभम तो वो स्थूल रूप उसका नष्ट होने पर भी जो फलोप भोग पर्यंत रहता है वो है अपूर्व पुण्यपाप धर्माधर्म तो उसे कहा जाएगा कर्मापूर्व शब्द से और समुवाई कहते हैं आश्रय को समुआई शब्द का अर्थ है आश्रय इसलिए कर्मा पूर्व समवाई का अर्थ निकलेगा अदृष्ट का आश्रय अदृष्ट जिसके आश्रित रहता है अदृष्ट का आधार वो है कर्मा पूर्व समुआई पदार्थ तो केचित का मानना है कुछ लोगों का मानना है कि अदृष्ट रहता कहा है तो भूत सूक्ष्म में ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि भूत सूक्ष्म कर्मा पूर्व समुआई है का अर्थ है अदृष्ट का आश्रय है तो कर्मापूर्व कर्मापूर्व समवाई भूत सूक्ष्म का अर्थ निकला धर्म, धर्म अदृष्ट का आश्रय भूत जो भूत सूक्ष्म वो अव्याकृत पदार्थ हैं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है इति तो पंक्ति लग गई ना कि कर्मा पूर्व समुवायी भूत सूक्ष्म अव्याकृतम केचीत ते ऐसा कुछ लोगों का मानना है अब सिद्धांति की ओर से कहा जा रहा है उनका खंडन करते हुए कि तत् अव्यात पदार्थ के चित जिसको मानना चाहते हैं वह अव्याकृत पदार्थ नहीं है जो अव्याकृत पदार्थ होगा वही ततो अन्नम अभिजाय में अन्न पदार्थ माना जाएगा उसी को अन्न कहा जाएगा क्योंकि अन्न है अव्याकृत और अव्याकृत यदि भूत सूक्ष्म होगा तो यहां का अन्न पदार्थ हो जाएगा भूत सूक्ष्म तो सिद्धांत कहते हैं वो भूत सूक्ष्म अव्याकृत नहीं है तन्न तर्थ है इसमें हेतु बताते हैं अव्याकृत भूत सूक्ष्म क्यों नहीं होगा तो कहते तस्य प्रतिजीवम तस्जीव भिन्नवात् तस्य उपाधिवात्सवात् भूत सूक्ष्म शब्द से भूत सूक्ष्म को लेना जो भूत सूक्ष्म है वह तो प्रत्येक जीव का अलग अलग है जैसे हरेक जीव का उपाधि सूक्ष्म शरीर अलग अलग है जितने वेष्टि जीव उतने भूत सूक्ष्म शरीर हैं, उतनी बुद्धि है उतने मन है उतने ज्ञानेन्द्रिया हैं आख पूरा सूक्ष्म शरीर जो सत्रह तत्वों का समुदाय है वो प्रत्येक जीव का अलग अलग है जैसे ऐसे स्थूल शरीर का बीज रूप जो भूत सूक्ष्म है वह भी प्रत्येक जीव का अलग अलग है एक ही नहीं है हर एक जीव का स्थूल शरीर का कारणभूत भूत भूत सूक्ष्म अलग अलग हैं और वो जो भूत सूक्ष्म है वो अनेक हो गए फिर प्रतिजीव अलग अलग होने से प्रतिजीव यानी प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग होने से अनेक हो गए और यहां अभ्याकृत पदार्थ तो ईश्वरत्व की उपाधि है अन्न पदार्थ ईश्वर की उपाधि है ना माया और वो चेतन तो स्वतः एक है उपाधि अलग अलग हो तो उपाधि के अनेकत्व का या एकत्व का आरोप चैतन्य पर होता है तो ईश्वर की उपाधि यदि भूत सूक्ष्म को मानेंगे अन्न पदार्थ अव्याकृत है और अव्याकृत ईश्वरत्व की उपाधि है और वो प्रत्येक जीव में अलग अलग होने से ईश्वरत्व की उपाधि सिद्ध नहीं होगा उसे ईश्वरत्व की उपाधि नहीं माना जा सकता क्योंकि वो जीव का अपना अपना अलग अलग यह है तो अनेक है और उन अनेक भूत सूक्ष्मों को यदि ईश्वर की उपाधि मानेंगे तो ईश्वर भी अनेक हो जाएंगे ते कहा कि तन्न तस्य प्रतिजीवम भिन्नवात और ईश्वरत्व संभवात ईश्वरत्व की उपाधि भी वो अव्याकृत नहीं बन पाएगा यदि भूत सूक्ष्म ही अव्याकृत होगा तो कहते हैं ईश्वरत्व की उपाधि सामान्य रूप से बन जाएगा सामान्य रूप कहा जाता है कारण रूप को तो भूत सूक्ष्म का कारण है पंचभूत भूत, भूत सूक्ष्म उनका ही तो कार्य है स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंशों का कार्य है भूत सूक्ष्म उसका सामान्य रूप हो जाएगा पांचो भूत पांचों भूतों से मिल पांचों भूतों के स्थूल पांचों भूतों के सूक्ष्म अंश से ये भूत सूक्ष्म नाम का तत्व बनता है प्रत्येक जीव का अपना अपना अलग अलग तो उसका सामान्य रूप कार्य का सामान्य रूप माना जाता है उसके कारण को तो भूत सूक्ष्म का जो सामान्य रूप है वो भूत हो जाएंगे और उसे ईश्वरत्व की उपाधि माना जाए ऐसी शंका करके समाधान किया जा रहा है उसका कि सामान्य रूपेण संभवेपि संभवे ईश्वरत्व की उपाधि भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म रूपे नही अपितु तो अपने कार्य रू, कारण रूप से सामान्य रूप से ईश्वरत्व की उपाधि बनना संभव है ऐसा यदि केचित कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं कि पृथ्वी आदि सामान्य सामान्याना बहुत्वात तो पृथ्वी आदि जो भूत सूक्ष्म के कारण हैं, पांचों भूत वे तो बहुत हैं, यानी पांच हैं, अनेक हैं। तो अनेक होने से फिर उन पांचों को भी भूत सूक्ष्म का सामान्य तो एक नहीं है पृथ्वी भी भूत सूक्ष्म का सामान्य कारण है भूत सूक्ष्म का सामान्य जल भी है तेज भी है वायु भी है आकाश भी है तो पांच है उसके सामान्य और पांचों रूपों को यदि ईश्वरत्व की उपाधि मानेंगे फिर उपाधि भेद से ही तो भेद माना जाता है चैतन्य में तो ईश्वर की पांच उपाधियां होगी तो ईश्वर को भी पांच मानना पड़ेगा एक ही ईश्वर नहीं है पांच पांच ईश्वर है यह मानना पड़ेगा ये दोष आएगा तो ये कहते हैं कि सामान्य रूपेण न संभवे भी पृथ्वी आदि सामान्य सामान्यान बहुत्वात ओ पृथ्वी आदि सामान्य ने भूत सूक्ष्म के कारण अनेक होने से ईश्वर को भी अनेक मानने की आपत्ति आएगी तो यदि कोई कहेगा कि ठीक है पांच ईश्वर मान लो तो कहते श्रुति विरोध भी उत्पन्न होगा श्रुति कहती है ईश्वर एक है और ईश्वर क्यों तो ईश्वर की उपाधि एक है ईश्वर की उपाधि को श्वेता श्वेतर मंत्र में एक कहा है एक वचन का प्रयोग किया अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बभी प्रजा सृजमान स्वरूपा इत्यादि जो आ, मंत्र है इसमें कहा गया कि एक अजा है वो जो एक पद का प्रयोग है एक पदात्मिका श्रुति है वो एक शब्द वह ईश्वर की उपाधि में आजा शब्दित जो ईश्वर की उपाधि उसमें एकत्व बता रही है उस एकत्व श्रुति का विरोध होगा यदि पांचों भूतों को ईश्वरत्व की उपाधि मानेंगे तो एक तो ईश्वर पांच मानने की आपत्ति आएगी जो अनिष्टापत्ति है और दूसरा श्रुति का विरोध ये लिखते हैं कि श्रुति व्याकोपा व्याकोपापाता तो प्रकृत यानी ईश्वर की उपाधि उपाधिभूत जो प्रकृति है उसमें जो अजा में काम यहाँ पर एकाम ये विशेषण है अजा शब्दित प्रकृति में एकत्व का प्रतिपादन करने वाला एक एक यह श्रुति उसका व्याकोप यानी विरोध उपस्थित हो जाएगा विरोध की आपत्ति आएगी विरोध प्राप्त होगा तो इसलिए भूत सूक्ष्म अव्याकृत पदार्थ नहीं हो सकता अव्याकृत तो वो है जो एक होगा और ईश्वर की उपाधि बनने की सामर्थ्य रखता होगा उसे मानना जाए मानना पड़ेगा यहाँ अन्न पदार्थ जो हिरण्यगर्भ का जो कारण है चैतन्य उसकी उपाधि हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करने वाले चैतन्य की उपाधि बनने का सामर्थ्य जिस जिसमें हैं वह यहाँ अन्न पदार्थ है और वो हो जाएगा माया माया ही प्रकृति की शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था वो अन्न पदार्थ है <coughs> उसे व्याचिकीर्षित अवस्था कहा था प्रकृति की व्याचिकीर्सित अवस्था वो अन्न पदार्थ हो जाएगा आगे कहते हैं जाड्य महामारूपे नवेपी न कर्म अपूर्व समुवायि जो जगत में ओ जाड्य है जड़ हैं भूत सूक्ष्म में भूत सूक्ष्म भी तो जड़ है ना जड़ स्थूल भूतों के ही सूक्ष्म अंश का कार्य होने से वो चैतन्य है वो भी जड़ है तो सभी जड़ पदार्थ में रहने वाला जो जड़त्व, वो कहा से आया उनमें तो वो है परिणामी उपादान कारण जो माया है वह त्रिगुणात्मिका है वह जड़ है तो परिणामी उपादान कारण का जड़त्व ये जगत में आया पहले पंचभूतों में आया पंचभूतों से फिर पंचभूतों का कार्यभूत जो भूत सूक्ष्म है उसमें आया है इसलिए जाड्य महामाया रूपेण एवं संभवे भी तो भूत सूक्ष्म में जड़ता महामाया से अभिन्न होने से यानी प्रकृति से अभिन्न होने से संभव होने पर भी उसमें कर्म अपूर्व समवायित्व तो संभव नहीं होगा ये आगे कहते हैं कि न कर्मापूर्व समवायित्व कर्मा पूर्व में यानी अदृष्ट आश्रयत्व ये भूत सूक्ष्म में नहीं रहता पूर्व पक्षी कहना चाहते थे कि भूत सूक्ष्म आश्रित ही अदृष्ट है केचित कर जो लोग हैं वो कहना चाहते थे तो इसलिए आगे कहते हैं क्यों नहीं कर्मा पूर्वत्व संभव होगा भूत सूक्ष्म में कर्मा पूर्व समवायित्व तो क्यों सिद्ध नहीं होगा इसमें हेतु बताते हैं सिद्धांती कि तस्य तस् अकारकवात् बुद्धियादीना कारकत्व अभिधा तो तस्य तस्ूतूक्ष्म भूत सूक्ष्म तस्कार भूत सूक्ष्म से तो जो भूत सूक्ष्म है वह कारक रूप नहीं है भूत सूक्ष्म को कारक कोटि में नहीं लिया जाता क्रिया का यानी कर्म का वह अंग नहीं है भूत सूक्ष्म तो है, हाँ? है, हाँ? है तो उसका जो कार्य है शरीर वह तो कारक है इसलिए जब कर्म के उनके कारणों को लेकर के अवंतर तीन भेद करते हैं तो कायिक वाचिक मानसिक काय से यानी शरीर से निष्पन्न कर्म को कायिक शरीर कहा जाएगा मन से निष्पन्न मानसिक कर्म है इंद्रियों से निष्पन्न कर्म वाचिक कर्म कहलाता है इसमें भूत सूक्ष्म कौन है तो कर्म का निर्वर्तक जो होता है उसे कारक कहते हैं क्रिया निर्वर्तकत्व कारकत्व जो क्रिया का कारण बने उसे कहते हैं कारक क्रिया निर्वर्तक यानी क्रिया का उत्पादक क्रिया को उत्पन्न करने के लिए कुछ ना कुछ क्रियानुकूल व्यापार कर रहा है उसे कारक कहा जाता है तो शरीर इंद्रिय और मन से ये क्रिया का निर्वर्तन होता है इसलिए वे कारक है वैसा कारक भूत सूक्ष्म नहीं है भूत सूक्ष्म का कार्य है स्थूल शरीर वो कारक है कुम्हार घड़े का कारण है और उस कुमार का पिता कुमार को उत्पन्न करने वाला उसको भी घड़े का कारण नहीं कहा जाएगा वो अन्यथा सिद्ध है कुलाल रूपे न, कुलाल को घड़े का कारण माना जाता है भले ही कुलाल का पिता कुलाल को उत्पन्न करता है लेकिन घड़े का कारक नहीं माना जाएगा ऐसे भूत सूक्ष्म भले ही स्थूल शरीर को उत्पन्न करता है लेकिन क्रिया के प्रति वो कुलाल पिता के तरह भूत सूक्ष्म को अन्यथा सिद्ध कहा जाएगा वो सिद्ध है जैसे कुलाल पिता न हो तब भी कुलाल घड़ा बना लेता है ऐसे भूत सूक्ष्म का कार्य जो स्थूल शरीर है कार्य कर्म कर लेगा इसलिए भूत सूक्ष्म की साक्षात कोई भूमिका नहीं है इसलिए उसे कारक नहीं कहा जाता तो तस्य अकारकत्वात् तस् भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म कारक न होने से और बुद्धियादी नाम एवं कारकत्व अभिधान जो बुद्धियादि हैं उन्हीं को माना जाता है कारक बुद्धि यानी वो मन अंतकरण सामान्य को लेना क्योंकि श्रुति कहती है विज्ञानम यज्ञम तनुते वहाँ विज्ञान है विज्ञान में कोष उसमें प्रधान है बुद्धि इसलिए अंतकरण सामान्य को वहां मन शब्द इसलिए आता मानसिक कर्म जब कहते हैं तो तो बुद्धि वो कर्ता कारक है विज्ञानम यज्ञ तनुते इत्यादि श्रुति बताती है तो बुद्धियादि नाम एवं कारकत्व तो अभिधात और कारक अवयवेशु एव क्रिया समवाय अभ्युपगम समय शब्द होता है संबंध क्रिया समय यानी क्रिया का संबंध किस माना जाएगा जो कारक के अंग है अवयव है कारक अंतपाति है क्रिया का निर्वहन करने में सक्रिय रहने वाले जो हैं, उन्हीं के साथ क्रिया का संबंध स्वीकार किया जाता है अभ्युपगम शब्द का अर्थ होता स्वीकार अंगीकार अभ्युपगमात हो जाएगा अंगीकारात। तो कारक अवयवेशु एवं क्रिया समवाय अभ्युपगमांत तो कारक के अंगों में ही कारक तो है एक समूह पूरा सामग्री कारण कलाप को कहा जाता है सामग्री और उसका अंग हो जाएगा अवयव हो जाएगा एक एक कारक और उन एक एक कारकों के साथ ही क्रिया का संबंध माना जाता है जो कारक नहीं है उसमें क्रिया का सम्वय नहीं माना जाएगा उसकी आश्रित क्रिया नहीं रहेगी चाहे वो सूक्ष्म क्रिया हो या स्थूल क्रिया हो तो कर्मापूर्व तो सूक्ष्म कर्म ही है ना कर्म का ही तो सूक्ष्म रूप है अदृष्ट वो भी कर्म ही है इसलिए वो किसके आश्रित होगा कारक के आश्रित होगा और भूत सूक्ष्म तो कारक है नहीं इसलिए उसके आश्रित नहीं होगा तो ये कहा कि कर्म न कर्म अपूर्वत्व यानी भूत सूक्ष्म में कर्म अपूर्वत्व नहीं रहेगा कर्म अपूर्व समवायित्व तो नहीं रहेगा क्योंकि वो कारक नहीं है और एक अनिष्टापत्ति बता रहे हैं विरोध बता रहे हैं भूत सूक्ष्म को अव्याकृत नहीं कहा जा सकता ये दिखाने के लिए कहते हैं किंच न कार्यस्य स्वकारण कारण प्रकृति दृष्टम एक सामान्य नियम है कि कार्य अपने कारण का कारण नहीं बन सकता कार्यम स्वकारण प्रकृति नहीं होगा स्वशब्द शब्दस लेना कार्य को और सी तत्पुरुष स्वस्य कारणम स्व कारणम तो कार्य का जो कारण है तो कार्य है मान लो भूत सूक्ष्म उसका कारण कौन है स्थूलभूत और उसकी प्रकृति यानी स्थूलभूतों ईसो कारण शब्द से तुलिया लिया जाएगा स्थूलभूतों को और उसकी प्रकृति यानी कारण वो है सूक्ष्म भूत वो सूक्ष्म भूत आपके भूत सूक्ष्म के कारण के प्रकृति है तो भूत सूक्ष्म में अपने कारण स्थूल भूतों की प्रकृतित्व यानि कारणत्व न यानि हो नहीं सकता ये, ये कहीं नहीं देखा गया कि कोई पौत्र अपने पिता का पिता बने ऐसा नहीं देखा गया ना ऐसे भूत सूक्ष्म अपने कारण का भी कारण बने ऐसा नहीं देखा गया तो उस दृष्टि से यहां पर कहते हैं ये, ये सामान्य नियम बताया इस सामान्य नियम का विरोध होगा तो भूत सूक्ष्म अपंजीकृत भूत प्रकृतिक्व न तो भूत सूक्ष्म अपीकृत भूत प्रकृतिव न सियात तो स्व कारण प्रकृति तो अपने कारण के कारण का प्रकृति नहीं बनेगा का मतलब यहां भूत सूक्ष्म अपंचकृति लिखा है कि पंचकृत लिखा है हाँ, तो भूत सूक्ष्म से अपंचकृत भूत प्रकृति न दृष्टम तो जो भूत सूक्ष्म है वही यहां अन्न पदार्थ होगा यदि तो अन्न पदार्थ तो है अब्याकृत ईश्वर की उपाधि सिद्धांत के अनुसार और उससे सूक्ष्म भूत उत्पन्न होते हैं माया से तस्माद वाई तस्माद आत्मना आकाश सम्भूत उत्पन्न होंगे और उनसे फिर सूक्ष्म भूतों से उत्पन्न होगा पंचिकरण प्रक्रिया से भूत सूक्ष्म का कारण स्थूल भूत लेकिन यहां पर अन्न पदार्थ यदि भूत सूक्ष्म को मानेंगे तो फिर मानना पड़ेगा उसी भूत सूक्ष्म को जो अन्न पदार्थ भूत सूक्ष्म है उसको सूक्ष्म भूतों का कारण मानना पड़ेगा तो उस सूक्ष्म भूतों का अपचकृत भूतस्य अपृत भूत प्रकृतित्व यानी सूक्ष्म भूत का कारणत्व तो, ये संभव नहीं हो पाएगा किसमें भूत सूक्ष्म में भूत यानी स्थूल भूत के कार्य में सूक्ष्म भूतों का कारण तो कैसे सिद्ध होगा हाँ तो मानना पड़ेगा पोते को दादा का कारण ऐसा नहीं हो पाएगा तस्मात महाभूत सर्गादी संस्कारास्पदम इसलिए अब ये उपसंगार वाक्य हैं ये कहते हैं कि जो पूर्व में है पूर्व पक्ष का तो निराकरण हुआ भूत सूक्ष्म अव्याकृत नहीं है ये सिद्ध किया अभी तक तो फिर पूर्व पक्षी बताएंगे कि अव्याकृत कौन है फिर बताइए ततो अन्नम अन्नम अभिजाति स्वाक्यस्थ अन्न पदार्थ कौन है तो अन्न पदार्थ बता रहे हैं कि तस्मात महाभूत सर्गादि संस्कारास्पदम गुणत्र्यम माया तत्व अव्याकृतादी शब्दवाच्यम यहाँ अभ्युपगंत तस्मात्थ है केचिथ जिसे अव्याकृत कहना चाहते थे भूत सूक्ष्म को वह अव्याकृत नहीं बन पाया जिस कारण से उस कारण से गुणत्रय गुणत्रयसा्य माया तत्व अव्याकृत शब्दवाच्यम अव्याकृतादि शब्द का अव्याकृतादि में आदि शब्द से अन्न को लीजिए जो मूल में अन्न प्रयोग है ना और भाष्य में उसको अव्याकृत कहा <coughs> तो गुणत्रय की साम्यावस्था जो माया तत्व यानी माया का भी कारण है और वो कैसा है तो महाभूत स्वर्गा संस्कारास्पदम सूक्ष्म भूतों के भी स्वर्गा सर्ग यानी उत्पत्ति और आदि शब्द से स्थिति लय ले को लेना तो महाभूतों की उत्पत्ति स्थिति लय का संस्कार और उसका आस्पद यानि आश्रय जो गुण गुण साम्य रूप माया तत्व है उसे यहाँ पर अव्यादि शब्द के अर्थ के रूप में ग्रहण करना चाहिए ये यह यहाँ पर कहा टीका में तत्वअन्नम अभिजा थे इस द्वितीय पाद के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार पूरा हुआ तृतीय पाद है अन्ना प्राण ये जो आ रहा है इसका, इसका व्याख्यान भाष्य में प्रारंभ होने जा रहा है इस पर चर्चा है ये आगे वाला जो वाक्य आ रहा है पूर्वस्मिन कल्पे इत्यादि टीका में वो अवतरण है ब्रह्मण इत्यादि का इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं आज गंगा दशहरा है गंगा लहरी का पाठ भी उधर करना है अपने को तो अभी सीधे देवेश्वर घाट पर ही चले हम लोग